महाभारत द्रोण पर्व द्रोणपर्वष्टध्याय राजा दिलीप का उत्कर्ष नारद उच दिलीप चेदल विलमृत संजय शुश्रूम यस यज्ञ सीतेसन प्रयूतायुतसोजा तंत्राथसपन्ना कहते हैं संजय इलविला के रापुत्र राजा दिलीप की भी मृत्यु सुनी गई है जिनके सौ यज्ञों में लाखों ब्राह्मण नियुक्त थे वे सभी ब्राह्मण वेदों के कर्म कांड और ज्ञान कांड के तात्पर्य को जानने वाले यज्ञकर्ता तथा पुत्र पौत्रों से संपन्न थे या इमा वसुसपूर्णाम वसुधाम वसुधाधिप ईजान ओ वित यज्ञ ब्राह्मणे भ्यो पृथ्वीपति दिलीप ने यज्ञ करते समय अपने विशाल यज्ञ में धन धान्य से संपन्न इस सारी पृथ्वी को ब्राह्मणों के लिए दान कर दिया था दिलीप से तो यज्ञ पन्था हिणव तम धर्मा इव कुर्रादेवा समागमन राजा दिलीप के यज्ञों में सोने की सड़कें बनाई गई थी इंद्र आदि देवता मानो धर्म की प्राप्ति के लिए उन्हें अलंकृत करते हुए उनके यहाँ पधारते थे सहस्रम यत्र मातंगा गच्छन्ति चा भव सर्व सद परम भास्वर वहाँ पर्वतों के समान विशाल काय सहस्त्रों गजराज विचरा करते थे राजा का सभा मंडप सोने का बना हुआ था जो सदा दे रहता था रसा चा भवन कुल्या भक्षाण चापि पर्वता सहस्र व्यामानृपते यू पाश्चा हिणमया वहाँ रस की नहरें बहती थी और अन्य के पहाड़ों जैसे ढेर लगे हुए थे राजन उनके यज्ञ में सहस्र व्याम विस्तृत स्वर्ण में यूप सुशोभित होते थे चसालम प्रचालम चूपे हिरणमय नित्यन्ते सहस्राण सप्त उनके यूप में स्वर्ण में चसाल अर्थात यज्ञ यज्ञयूप था स्तंभ के ऊपर लगाए जाने वाले काट के छल्ले को चाल कहते हैं इसी का उत्कृष्ट रूप प्रचसाल है और प्रचसाल लगे हुए थे उनके यहाँ तेरह हजार अफसराये नृत्य करती थी यत्र वाद यती प्रत्याश्वासु स्वयं सर्वभूतान्यम अन्य राजानम सत्यशीलम उस समय वहाँ साक्षात् गंधर्वराज प्रेम पूर्वक वीणा बजाते थे समस्त प्राणी राजा दिलीप को सत्यवादी मानते थे राग खाण्डव भोज्य मत्ता से रते तदेतद्भुत मन अन्य न सदृश नृपेह यदपसु युद्यम से चक्रे उनके यहाँ आए हुए अतिथि राग खांडों नामक मोदक और विविध भोज्य पदार्थ खाकर मतवाले हो सड़कों पर लेट जाते थे मेरे मत में उनके यहाँ यह एक अद्भुत बात थी जिसकी दूसरे राजाओं से तुलना नहीं हो सकती राजा दिलीप युद्ध करते समय जल में भी जल चले जाते तो उनके रथ के पहिए वहाँ डूबते नहीं थे राजीपम सत्यवादि ना त्रुदृण धनुष धारण करने वाले तथा तो प्रचुर दक्षिणा देने वाले सत्यवादी राजा दिलीप का जो लोग दर्शन कर लेते थे वे मनुष्य भी स्वर्ग लोग के अधिकारी हो जाते थे पंच शी खट्वांगयोषो ज्याघोष पिब्ता स्थितिखादत खट्टवांग दिलीप के भवन में ये पांच प्रकार के शब्द कभी बंद नहीं होते थे वेद शास्त्रों के स्वाध्याय का शब्द धनुष की प्रत्यंचा की ध्वनि तथा अतिथियों के लिए कहे जाने वाले खाओ पियो और अन्न ग्रहण करो ये तीन शब्द स चेन्मारर सिंय चतुर्भद्रतरस्तया पुत्रात्ण्यतरस्तुभ्यं मुत्रमुत्य थाह अज्वान्नमदाक्षिण्यम अविश्वत के संजय वे धर्म ज्ञान वैराग्य और ऐश्वर्य इन चारों कल्याणकारी गुणों में तुमसे बहुत बड़े चढ़े थे तुम्हारे पुत्र से भी अधिक पुण्यात्मा थे जब वे भी मर गए तब औरों की क्या बात है अतः जिसने कभी यज्ञ नहीं किया दक्षिणाएँ नहीं बैठी अपने इस पुत्र के लिए तुम शोक न करो इस प्रकार नारद जी ने कहा ये श्री महाभारते द्रोण अभिमन्यु पर्वी अभिमन्युवध पर्वी षोडश राजकीय एकषठीतमोध्याय इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत अभिमनुवध पर्व में षोडश राजकीयोपाख्यान विषयक इकसठवा अध्याय पूरा हुआ